देवी भागवत दसवा विंध के द्वारा सूर्य का मार्ग अवरोध बड़ी चिंता करने लगे परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला इस प्रकार जब सूर्य रुक गए तब जगत स्वाहा और कार से रहित हो गया पश्चिम और दक्षिण के प्राणी निद्रा में व्याप्त थे क्योंकि उनके लिए अभी रात्रि ही चल रही थी ऐसे ही पूर्व और उत्तर के प्राणी सूर्य के तीक्षणताप से दग्ध हो रहे थे उस समय कितने ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए कितने ही नष्ट हुए और कितनों के अंग भंग हो गए इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया समस्त जगत में हाहाकार मच गया पितरों के सब श्राद्ध तर्पण बंद हो गए सूर्य कहते हैं ऋषियों इस प्रकार जगत के उपद्रवग्रस्त हो जाने पर इंद्र प्रवृत्ति संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को अपना प्रधान बनाकर भगवान शंकर की शरण में गए तदनंतर भगवान शंकर की सम्मति से इंद्र और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता रुद्र को आगे करके कांपते हुए भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में पहुंचे सूर्य कहते हैं ऋषियों देवताओं ने बैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवाधिदेव भगवान श्रीहरि के दर्शन किए उस समय कमल के समान नेत्र वाले जगत गुरु भगवान विष्णु अपने दिव्य शक्ति महालक्ष्मी के साथ शोभा पा रहे थे देवताओं ने गदगद गयत वाणी से सत्कार करते हुए भक्तिपूर्वक स्तोत्र पढ़कर श्रीहरि की स्तुति की देवता बोले विष्णु रमेश आपकी जय हो आप आद्य महापुरुष एवं सबके पूर्वज हैं दैत्यारे आप कामदेव के पिता अखिल कामनाओं के फल प्रदान करने वाले तथा गोविंद नाम से प्रसिद्ध हैं आप महावाराह एवं महायज्ञ का रूप धारण कर चुके हैं महाविष्णु आप ध्रुवेश तथा जगत की उत्पत्ति के आदि कारण हैं, आपने धारण करके वेदों का उद्धार किया है जगत प्रभु सत्य व्रत में अटल रहने वाले मत्स्य रूप धारी आप श्रीहरि के लिए नमस्कार है देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले दया सागर दया त्यारे आपकी जय हो अमृत की प्राप्ति कराने वाले प्रभो आप कर्म रूपधारी को नमस्कार है आदि दैत्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए सूकर रूपधारी आप भगवान की जय हो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उद्योगशील आप भगवान वाराव को नमस्कार है जिन्होंने नृसिंहावतार धारण करके महान दैत्य हिरण्य को नखों से विदीर्ण कर दिया उन भगवान नृसिंह के लिए नमस्कार है राजा बली त्रिलोकी के ऐश्वर्य से मोहित था अपने वामन रूप धारण करके उसकी संपत्ति छीन ली थी उन वामन रूप धारी आप भगवान को नमस्कार है गर्भ से प्रकट हो चुके हैं दुष्ट छत्रियों का संहार करना आपका उद्देश्य था कार्तविद से आपकी घोर शत्रुता थी आपके उस परशुराम अवतार को नमस्कार है पुलस्थ दुराचारी रावण के सिर काटने में परम कुशल तथा अनंत पराक्रमी आप भगवान दासरथी राम को नमस्कार है प्रभो कंस और दुर्योधन आदि राक्षस राजाओं के लिए लाक्षण स्वरूप थे उनके भार से पृथ्वी दबी जा रही थी आप महाप्रभु ने उन दुष्टों का संहार कर डाला आपके द्वारा धर्म की स्थापना हुई और पाप का अंत हुआ विभो उन आप भगवान श्री कृष्ण रूप स्वरूप को नमस्कार है भगवान निंदित यज्ञ का उच्छेद करने तथा पशु हिंसा रोकने के लिए आप बौद्धावतार धारण कर चुके हैं उन बुद्ध रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है प्रभु अखिल जगत मृल बन गया था दुराचारी नरेश प्रजाओं को सता रहे थे ऐसी स्थिति में आप कल्कि रूप से जगत में पहारे थे उन देवाधिदेव आप प्रभु को नमस्कार है आपके ये दस अवतार भक्तों की रक्षा तथा दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए हुए हुए हैं अतः आप सर्व दुखहारी कहलाते हैं भक्तों का संकट दूर करने के लिए ही आपने मोहनी नाम की स्त्री तथा जल जंतुओं हंस आदि का रूप धारण किया था आपकी जय हो प्रभो आपके अतिरिक्त दूसरा कौन दयासागर हो सकता है